हिंसा गत्योदात चलेगा पूरा हो गया था ना हन में अकार इत उपदेशे कहे उपदेशे इति उदात है शेषात कर्तरी परस्म पद परसद होगा हान अग्रतिप कह रहे नकार कौन अनुसार हो जाएगा किसे तोड़ा पद झलिस अनुसार अनुसार से क्या बने तो पर बनेगा हम अग्र तुदा तो झलिंग कितने पदेश होते में पहले तीन के से तो एक साथ लिखा है लोग पद चार पद है और कोई मतभेद है बोरा चार पद है हुँ? पांच पद है अनुंद बनती तन नाम एक पद है दूसरा पद हम्म, अनुनासिक एक पद है आप बोलते हो आप अनुनासिक दूसरा पद क्या है अनुनासिक एक पद है लुप्तषष्ट अनुनासिक तृतीय है लोप चतुर्थ है झली कितने पद है लुप्त लुप्तष्ट अंत असिक विशेषण है तो नाम इनका विशेषण हो गया अनुना विशेषण होने से तदन विधि यधि तदनंत अशेषण से अनासीक तो एक बनती और तनोति इन में से वनधातु भुआदि में।, में है और नकारांत है तो अनुनासिक है ही उसका विशेषण जरूरत नहीं किंतु अनुदात उपदेश कौन मालूम है उद्रित जो एकादच उपदेश अनुदाता सूत्र में अनुदात एकाचु अनुदात धातव त्रिय शतम मालम है ये एकाज अनुदात खाली अनुदाता नहीं एकाच अनुदात धातु है जितने है सो अनुदात उपदेश का नाम उसमें आया आया, यार और उदृधात में कार्यक्रम भी आ गया एकाच ये सु स्मता जितने अनुदात है उनमें से जो अनुनाशिका अंत हो अनुनाशिक उनका विशेषण हो जाएगा अनुदात उपदेश में तो बहुत धातु है किंतु अनुनाशिक उसका विश्ट। उनका विशेषण होने से अर्थ तो तो हो जाएगा अनुनाशिक अंत अनुदात उपदेशाना अनुनासिक जो तो अनुदातोपदेश हो अनुनाशिक अंत जो तनुत्यादि हो उनका लोप होगा लोप किसका नहीं कहा गया लगता है अनुनासिक का लोप हो ऐसा नहीं अनुनासिक अनुदात उपदेशाना अनुनाशिकांत तनुत्यादि नाम धातु का इनका लोप होगा झली झलिक झलिकिंगति में यस्मिने विधिष्ठ तदादा बल ग्रहण सप्तम विशेषण अल हे जल इसलिए तदादु अर्थ का जाएगा झलादु यस्मिने येन विधिष तदाद अल ग्रहण मालूम है जो सब विशेषण होगा पर रहे तो आल ग्रहण करेंगे तो तदादी हो जाएगा तो झलादु कीत पर हो तो झलादु गीत पर हो तो लगेगा देखो वृत्ति में कैसे दिया है अनुनाशिक वनतेश्च लोप झलादु कीर्ति गीति परे बोलो अनुनाष्टुप्तष्ट्य विशेषण किसका हुआ अनुदातपदेश अरुतनोदी नहीं क्योंकि वनधातुत अनासीका है ही संभव व्यचाराभ्या होता है यदि संभव हो और व्यचार हो शितेन नोष्ण वह क्वा विशिष्यते वन्नी उष् वन्नी उष्ण वन्नी का विशेषण बनेगा वन्नी तो उष्ण है ही उष्ण कहना व्यर्थ है और विचार नहीं है और शीत वन्ही भी नहीं होता है क्योंकि संभव नहीं न है वर्ण धातु नकारांत है अनुनाशिकांत है ही उसके लिए अनुनाशिकांत विशेषण अनुनासिक कहना व्यर्थ है इसे देखो वर्ण तेज से अलग कर दिया बाकी वर्ण धातु अलग कर दें तो क्या रहेंगे अनुदातोपदेशर तनुत्यादि सब आ जाएंगे वृत्ति में दे दिया अनुनाशिक नाम एशाम।, एशाम का के शाम अनुदातोपदेशान तनुत्यादिनाम च अनुदातोपदेशान तनुत्यादि नाम दोनों का ग्रहण हो जाएगा एसाम शब्द से सब का धात तो भी आना था किन्तु वनते अलग कर दिया अनुनाशिकांता नाम कहाँ से है सूत्र में है अनुनाशिकांताम सूत्र में अनुनासिक जो लुप्त षष्ट्यंत है और विशेषण होने से ये न विधि तदंत इसी से इसी परिभाषा से अनुनाशिकात अर्थ हो गया अनुदातोपदेश भी अनुनाशिकांत हो जो अनुनासिक अनुदातोपदेश जो अनुनासिकांत तनुत्यादि उनका ही लोप होगा और वनधातु का भी लोप हो जाएगा अलंत परिभाषा ल कर के अंत्य लोप होगा झली किंति झला दु कित झला दु कित परे अभी अनुदातोपदेश कौन है अनुदातोपदेश तो, तो बहुत है किंतु जो अनुनाशिक है उनका नाम दे दिया यमि रमी नमी गमी हनि मन तयोदातोपदेश और अनुदातोपदेश कोई नहीं है अनुदातोपदेश बहुत है किंतु अनुनाशिकांत का रख दिया इतने जो इस सूत्र में आवश्यक हो यमि रमी नमी गमी हनी मनी मनती ये अनुदातोपदेश उपदेश इस प्रकार तनोत्यादिकों ने है तनादि मान्य धातु भी है उन्हें में जो अनुनासिकांत है उनका नाम दे दिया तनु क्षानु क्षेणु ऋणु तृणु घूणु घृणु वनु मनु तनुत्यादय ये तनुत्यादि त्यादि ये तनु क्षणु क्षणु ऋणु तृणु घृणु वनु मनु ये सब का समाहर द्वंद्व समास करके प्रथमात है तनु क्षणु क्षणु ऋणु तृणु घृणु वनु मनु नहीं तो अपदम न परिजित पद के बिना प्रयोग कैसे हो गया समाह द्वंद कर दिया प्रथमात है नपुंसक वन से स्वम नपुंस का लुक हो जाता है ये तनौत्यादि है इनमें भी तनौत्यादि में अवधातु भी है तनादि में क्री धातु भी है किंतु अनुनाशिकंत इतने नहीं है इसमें एक वर्ण आ गया ये वर्ण है तनादि के अंतर्गत सूत्र में, तो, तो, में जो वन्नति दिया है वो भुआ दि का है क्योंकि तनादिव होता है प्रत्यय ऊप्रत्य धातु निर्देश करें तो वन धातु शुरू करें तो वन होगा वन्नति नहीं बनेगा वन्नति बना है भुआधिका सप होकर इसलिए सूत्र में जो वनति दिया है भुआधि का लेना और तनौत्यादि में जो वन आया ये तनादि अंतर्गत है ऊ विकरण है तनादि की ऊ ऊ होने से स्थिती निर्देश करें तो वनति नहीं बनेगा वनु वनोति हो जाएगा इसलिए अभी वन धातु दो हो गए एक तो भि का वन धातु है और तनादि में भी एक वन धातु है तो तनु इतने हो गया तनु क्षणु क्षिणु ऋणु तृणु घृणु वनु मनु ये तनोत्यादि हो गए तनोत्यादि का अर्थ अनुनाशिका अंत तनोत्यादि अब इन्हीं का लोप होगा किसका लोप होगा अवनाशी का लोप नहीं कहा गया असि के लोप करेंगे तो मुच धातु है मुच धातु अनुधात अं, उपदेश या नहीं बताओ चांदतेसु पश मुच मुच धातु अनुधा तो उपदेश है अनुधा तो है उसका अनासिक लोप हो अनाशी का मकार है ना नहीं मकार का लोप हो जाएगा निष्ठा करो तो मुच अगर एक तो मुक्त बनता है अभी अनुधातु पद से बनती यदि अनुनाशिक लोप एक पद करेंगे मुझ धातु के में अनुनाशिक को कोई है म है अनुनाशिक लोप हो जाएगा मकार का लोप हो जाएगा इसलिए अनुनाशिक लोप कहेंगे तो आदि में अनुनासिक हो उसका भी लोप हो जाएगा ये सूत्र अनुनाशिक लोप नहीं कहता है हम्म ये लोप कहता है ये सूत्र लोप करता है अनुनाशिक लोप नहीं अनुनासिक लोप कहेंगे तो ऊंच धातु के मकार का लोप हो जाएगा इसे इनका लोप होगा तो किसका लोप होगा अलंत्य परिभाषा से तो ऊंच धातु के अलंत्य परिहास में चकार का लोप तो हो जाएगा मकार लोप नहीं तो चकार लोप हो जाएगा यदि अनुनाशिक लोप नहीं कहेंगे अंत्य लोप होगा तो मूच के चकार का लोप हो जाएगा उसका कारण कैसे होगा हाँ लोप किनका होगा अनुनासिक विशेषण दिया अनुनासिक का होगा का लोप अनुनासिक हो तो सूत्र लगेगा नहीं तो सूत्र नहीं लगेगा अनुनासिकांत कहाँ से आया अनुनासिक लुप्त तो षष्ठियांत है ये विशेषण हुआ ये न विधि तदंत परिभाषा लगने से अनुनाशिकांत जो अनुदात तो उपदेश हो अनुनासिकांत जो तनुत्यादि है उनका लोप होगा जो अनुनासिका अंत अनुदात उपदेशा और तनो तनोत्यादि तना इनका नाम दे दिया यहाँ वृत्ति में अनुदात उपदेशा अन्य भी है तनि अन्य भी है किंतु जो अनुनाशिका उनका नाम दिया तो इन धातु में लोप होगा किसका लोप होगा अलोन्त्य परिभाषा से अंत्य का लोप होगा इनका पूरा लोप हो जाना चाहिए अनुंत पर सूत्र नहीं रहे तो पूरा धातु का हन धातु का पूरा लोप हो जाना चाहिए अनु धातु समय आया अनुधातु उपदेश में हन धातु है, है? तो अनुधातुप अनु हन धातु का पूरा लोप हो जाना चाहिए किंतु तो, अनुंत परिभाषा से नकार के लोप होगा सूत्र में कितने पद हुआ हाँ। द्वितीय पद कौन है अनुनासीक लुप्तष्टी अंध हाँ हन धातु आगे तसे अनुधा उपदेशे हन धातु उसका लोप अग्रे होगा सूत्र से अलुंत परिवाह स का लोप कर हत सकार और विसर्ग क्या कहेंगे ऋत्व ऋत्विसर्गौ ऋत्व विसर्ग से ऋत्विससर्गौ हत हगरे जी ज्वंत अंति हो गया हन अगर अंत्य होने पर अनुदा तो बद से लग जाएगा क्यों गीत गीत है नहीं गीत है गीत कौन है अंतिम गीत है? है पता नहीं को गीत बोते हैं। तो जलादी नहीं। है ना आजादी हो गया तस्प्रत्य था या था था जिसको तस्प्रत्यो बोल हम बोलो कैसे गीत हुआ तस्प्रत्य अरविंद तंगीत होगा अभी बोलो सूत्र नहीं क्या सार्वधातु कमापित गीत बत है झलादि है तस्प्रत्य इसलिए तस्प्रत्य पर लोप हो गया था किंतु अंतियाने पर गीत तो है झलादि नहीं है लोप नहीं होगा तो उपधा का लोप करने के लिए हन के आकार का लोप होगा क्या सूत्र गम हन जन खन घाम लोप अंग पर नहीं उपथा का लोप करो अलोप कर दो अलोप होने के बाद हाँ नकार हाँ, इंत नित और न पढ़े नि क्या क्या इंत इत और न को हो जाएगा तो हेगा हो जाएगा औ हन के नौ कहाँ गया हन के अन्न जेंट्स रूपया क्या रूप बनेगा हाँ तो बने गया घंती हेगा कुत्तो घन के होकार हो जाएगा घ तो क्या रूप बनेगा गया हंती हंति हत क्या बनेगा हंति हाँ घनंती नहीं क्या ना घ्रंती घनंती नहीं अंति हत घंती सी प्यान पर क्या मानेगा हंसी नकार के अनुसार हो जाएगा अनुसार सही परेशान हो जाएगा नहीं हुआ क्यों हाँ यह नहीं क्या पर में आ, क्या पर में तो पहले मालूम हो तो यह नहीं कैसे कोता दिया क्या पर मालूम नहीं यह पर नहीं सपर में है हाँ हंसी था तो से लोप हो जाएगा बनेगा? हाथा हा, हाथा। क्या बनेगा हथह हथह मी प्याने पर क्या बनेगा नकार के अनुसार हो जाएगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा नशापदार्थ झल ए जल पर में है क्या है जल में आता है म जैसे अनुसार नहीं होगा पर क्या बनेगा अनुसार उत्तम पुरुष में अनुसार कहा बोलो हंति लीट लक हन हन हणल पूर्वभासला जैसे अच्छा यहाँ भी पहले सूत्र लग जाएगा हो हंतर ने सू लग जाएगा इति पर है नल है नल नित्य है हन को हो जाएगा कुत्तो घ बन जाएगा द्वितो करो कोश्चु कोई से सोने के बाद अभ्यास चर्च अभ्यास में क्या आएगा ज हन अगर नल अतः वृद्धि क्या बनेगा ज घन ह घ की सूत्र से हो हं तिन्सु परम निमित्त तो क्या है नीति क्या रूप बनेगा जघ न अग्रे अतुष है हन अग्र अतुस द्वित करो अभ्यास में कोशो अभ्यास चर्चा ज हन अतुस अतुष किते नरोतम बता कैसे किते हो गया किते हैं गीते ने है ठीक क्या सूत्र होने से हन के उपधा का लोप करने के लिए सूत्र क्या है उपधा का लोप होने पर क्या रहेगा हकार पे सूत्र लग जाएगा ये अभ्यासाच्च सूत्र लग गया क्या सूत्र लग गया अभ्यासाच्च अभ्यासाच्य अंशराया अभ्यासाच अच्छा ये तो हाँ हाँ ठीक है वो नहीं हन के अकालोपन पर न मिल गया ना हाँ अतुष में अतुष्ट नहीं क्या अतुष्ट है ना नतुष्ट ठीक है अतुष के अलोप होने के बाद ह क्या के न आ गया न आने से हो अंतर निशु हो जाएगा कुत्तो क्या रूप बने गया जघन तुह हन के आकार कहाँ गया लोप होने के बाद न पर मिल गया तो क्या बनेगा जघ जघन तुह उसमें जघनु थल आने के बाद हन अगर थल ना तो सेठ आने टे ईट प्राप्त किस सूत्र से है? है? हाँ आर्ध दात को सीट बढ़ा दे प्राप्त है या नहीं नहीं कैसे निषेध कौन करेगा एक एकाच उपदेश निषेध हो जाएगा फिर प्राप्त होगा किस सूत्र से हाँ क्री श्री से क्राधिनियम से प्राप्त होगा फिर निषेध होगा किस सूत्र से उपदेश से त्वत अचताजंत के लिए निषेध होने के बाद फिर सूत्र आएगा ऋत भारद्वाज से ऋदंत से नहीं होगा अन्य से हो जाएगा विकल्प हो जाएगा इट होने पर हन अभ्यास में ज जा आ जाएगा कोर्स हो जाएगा ज जा हन इट त ह हन इट त पर मैं गीते हैं गीतेट की तो नहीं हैं क्यों नहीं रुको रुको है पीत तो है कीत नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्या नहीं बोलो शिफ्टता न हुआ था, तो पीतित है गीत क्यों नहीं होगा असम लिट कीत से कित हो जाएगा हाँ अपित लिट को कीत करता है इतने बताओ असम लिटकित जो कीत तो करता है किसको तो करेगा अपित ये पीत होने से उसको कीत नहीं करेगा तो हो अंतर्निर्णय से कुत्ता हो जाएगा नहीं होगा अंतर तो लगे इंत <��Then> ना परमे है इंत है न परमे है? नहीं है इसे सूत्र लगे अभ्यास अभ्यास परस्य हस्य कुत्तम सभ्यास पर हंधातु हो जाएगा इटे में कुत्त होगा इटे नहीं होने पर कुह होगा Hmm? दोनों में बना कर लिखा है पुस्तक में हाँ <laughs> दोनों में हो जाएगा जघन थर जघंथ जघंथ में क्या सूत लगेगा बताओ जघंथ में कोई सूत लगेगा ये तो लग गया जघनिथ में भी लग गया जघंथ और विशेष क्या लगेगा हाँ नश्चा पदार्थ से जली जघन ही था जघन तो हो गया हथूस आने के बाद हन के अकार रूप करने के लिए क्या सूत्र गमहन जन बोलो गम गे याद नहीं बहुत लोगों का गमहन जन कर देते खाली किसको याद है याद है बोलो लुप किंग गर्द गलत बोला नीता उपध्यालोप होने के बाद होहंतेर निश कुत्तो हो जाएगा क्या रूप बनेगा जघ्न थु जघ्न न अभ्यास कुत्तो हो जाएगा क्या रूप बनेगा जघान जघन व म आने पर क्या व मे इट होगा क्या इट होगा क्रादिनम दिन हो जाएगा इट होने के बाद उपध्याल उप करने के लिए क्या सूत्र है लोप होने के बाद कुत्तों करने के लिए क्या सुत्र होते क्या रो बनेगा जघनी जगनिमा बोलो जघान पुस्तक बिना देखे रूप आता है ना पुस्तक देखे पढ़ना पड़ता है किसको आता है पुस्तक बिना देखे कौन बोल सकता है बोल सत्य हो बो जघनाथु अथु से ना पहले हाँ हाँ, हाँ आप कोई बोरे बोर ये तो और गलत हो गया नहीं गाने बोलो ग या घ बोलते हो सब तो सुनाई पड़े तो पूछो बोलो बोलो दो सौ लोग बोलो ग होता है ग बोलते हो बोलो नहीं नहीं पीछे जघना जगना जगना क्या बोलो नहीं घर नहीं होता है बोलो जघन तुम सब बोलो बोलो बोलो, जखन ये तो या घूंढना पड़ता है घ को जगहाना, जगहाना तो, जगहनो हो, ठेक से बोला कहाँ करके? जगहाना, जगहाना तो, जगहनो हो, जगह नी था, जगहाना, जगहाना, जगहनीवा, जगहनीवा, जगहनीवा, जगहनीवा, बोला जगहाना, जगहाना जघन जग्नि बोल तो अग्नि नहीं जघनी व जघ्नि है धातु हे ताने पर क्या बनेगा हंता हंता बोलो कारा में ईट करने के लिए सूत्र है क्या है क्या है धनुषी रिध नो हो रिध अलग और नो अलग ऋन हो रिधन हो नहीं रिधनो हो से विसर्गे से डिध्धानो, डिध्धानो, नहीं रिदनो हो से अनिश्चति बनेगा क्या बनेगा तो। बोलो लोट लकार में हन अगर ती हंती मानने के बाद ए लगे लगेगा तो क्या रू बनेगा हन तू को तात करने के लिए क्या सोच रो क्या रू बनेगा तांगी तुन से लोप हो जाएगा हन के नकार अनुदात उपदेश बने अनु से लोप हो जाएगा क्या रो बनेगा हतात हंतु हतात हं तामे क्या बनेगा हताम आगे घ्रंतु बनेगा क्या बनेगा घरु उपध्याल पर सूत्र से को कुत्तो करने के लिए आ, आगे थी पे आने पर सीप को होता है शेर शेर या पिच सी को हो जाएगा ही, ही। आगे सूत्र हंतेर जह, हंतेर जह हंते जन्ते है ष्टअंत ज आदेश होगा हव परे हव क्या भी होती है ही का सत्यंत ही पर रहते हंधातु को ज हो जाएगा ज अने का सर्वाधि झनते हन धातु के स्थान ज जग्र क्या है ही क्या क्या है ही यहाँ ज क्या अगर ही हो होने पर ज के अकार के बाद ही होने से अतो हे हे सूत्र से ही का लोप प्राप्त है किंतु यहाँ सूत्र लगेगा असिद्ध व्रा भात इतो इतर्धाप्तेरा भी सामनाश्रिए तस्कर्त तद सिद्धमीजसिदेलुख ये तो हो जाएगा किंतु अद्ध धातु में जो सूत्र लगे थे उसको ले कर देखा अब बात आगे का नहीं है अद्धातु में जो सूत्र लगे नया सूत्र जो आए पुस्तक बंद कर पहले कितने ठीक है चल कितने एक गलत हैं हाँ कितने ये करते है ये हैं, हैं। जोर से बोलो हैं? ए कितने हाँ जोर से बोलो <laughs> सब कुछ सुना पड़ना चाहिए मैं जैसे वो जो बोलते हैं ऐसे ये गलत ऐसे इधर से तो कुछ आता है नहीं हम धातु का लोट में क्या बना था हं तो हतात हताम हूँ आगे हते जन पर क्या बनेगा जही आगे सत लगेगा जही आगे हतात हतम हत आगे हनानी आड़म से हनानी हनाव हनाम ये सत लगेगा असी दतरा भाथ आगे तो हो जाएगा सरले लंगलकार में क्या बनेगा अहन तिप इतच हन गया से तलोप हो जाएगा क्या रहेगा अहन तमे है अहताम जी को पर अघनन क्या बनेगा सिप में अहन रे अहतम अहत मिप कम क्या बनेगा अहनम अहन में क्या बनेगा अन्यात क्या बनेगा आगे स नहीं कहां जाएगा लिंग सलोपन अन्याद अन्यताम अन्य अन्याहा? एक सूत्र है देखो दत्र कितने पद है एक करने वाले कोई है एक साथ लिखा है ना असिधवत अत्र आ भात तीन पद है असिधवत असिध जैसे आ भात भे आ भात आंग मर्यादा अर्थ भी, भी है अभिविध्य भी है मर्यादा और अभिविधि में भेद है माले में मर्यादा अभिविधि में क्या भेद तेन तेन तेन दिना दिना, है तेन बिना मर्यादा तेन बिना मर्यादा तेन सह अभिविधि भाव को छोड़ कर लेंगे तो मर्यादा अर्थ होगा भाव को मिला कर लेंगे तो अभिविधि यहाँ अभिविध्य अर्थ है भाव को लेकर भाव के साथ आ भात भ भा तक असिद्ध है आ भात भ भा अविध अर्थ में भ आने तक अधिकार सूत्र आएगा तब तक पूरा असि असिद्धव वहाँ तक असिधवत जो सूत्र असंवात लिट कीत कहता है सार्वधा तुकमापित कहता है असम से लिट कीित कैसे होगा और कीत तो ककार ईत हो तो कीति होता है अपित लिट कैसे हो जाएगा ककार है ये सूत्र कहता है कित असंव लिट किित सार्वधातु का मापित कित हो जाएगा गीत हो जाएगा क ईत हो तो कित ग तो हो तो गीत सार्वधातु का मापित हो तो क्या होगा गित तो होता है तो गीत कैसे होगा ये गीत वत होता है कित क्या कित वत कित जैसे ये अतिदेश सूत्र है असिध वथ असिध जैसे ये या अधिकार है यहाँ से आगे चलेगा पूरा ये पाद समाप्ति तक षष्ठ अध्याय चतुर्थ पाद समाप्ति तक चलेगा यहाँ से शुरू हो करेगी सब सूत्र में मिल जाएगा असी धवत्त असी धवत्त जो सूत्र कार्य करेगा एक कहेगा असी धवत जैसे असी जैसे कब होगा अत्र अत्र है सप्तमी निमित्त सप्तमी निमित्त सप्तमी उनसे क्या होगा समान निमित्त के कार्य समान निमित्त के कार्य असिधवत जो सूत्र इसमें लगता है वो आगे कहेगा समान निमित्त के कार्य कर्तव्य असिधवध ये को अंतर ज आया छह चार छत्तीस ही ये असिधवत अत्र आभा के आगे आएगा इसी पाद में है कौन सूत्र वहां जाकर अत्रा। हन, से होगा किंतु अत्रस असिध बत्रित कार्य कर्तव्य असिधवत असिध जैसे हो जाएगा अतो ही सूत्र निकालो वो भी आप के अंदर तो वो भी ही को अंतर्ज करता है हन को जी ज होगा ही पर हो तो और ये कहता है अतोहे से ही का कर करता है तो ही समान विषय में ये कार्य होने से अंतर्ज असिद्ध हो जाएगा अतोहे सूत्र से ही को कर करने की जब जाएंगे अंतर्ज जा और अतर असिद्ध पथ सप्ताह में निमित्त सप्तमी होने से समान निमित्त का कार्य होने पर असिद्ध होता है आ भात कहा दिया यहाँ से शुरू करके चलना इतो ऊर्धम आ पाद समाप्ति राभियम यहाँ से छ चारे बाई से लेकर के पाद समाप्ति तक आ भात आ, भो, भो आ भम भ पर होता आभम आभे भवम आभियम भ के अंदर होने वाला आभिम तक भौत आने तक जितने आभम यहाँ से लेकर के तक उसमें आने वाले जितने सब है सब आभियम उसके अंतर्गत तो समान आश्रय तस्मिन कर्तव्य तद सिद्धम समान आश्रय निमित्त हो तो तस्मिन कर्तव्य क्या था आभ्य कार्य कर्तव्य तदसिधम आभियम असिधम समान आश्रय वाले कार्य करना है तो तस्मिन कर्तव्य आभ्य कर्तव्य आभ्य कार्य करने के लिए हो तो अभियम असिधम कोई आभ्य कार्य करना है तो पहले क्या हुआ अभ्य असिद्ध हो जाएगा आश्रय समान आश्रय क्या है हंतर ज ही को आश्रय करके के धातु को ज हुआ अतो है ही को लुप करेगा तो ही को आश्रय करके सूत्र लगता है निमित्त तो नहीं आश्रय है तो इति जस्य असिद्धत्वात् न हे लुक ज असिध होने से ही को लुक नहीं होता है लुक होगा तो ज केवल रहता लुक नहीं होने से क्या मानेगा जही तू ये होता से अन्य समता हो जाएगा तो हन को तात होता है हन के नकार के लोप हो जाएगा अनुदात उपदेश बन नाम हतात बन जाएगा लोटल कर बोलो हंतु हतात घनतु जही tabsane